महाभारत अश्वेधिक पर्व तृतीय व्यास जी का युधिष्ठिर को अश्वेधि यज्ञ के लिए धन की प्राप्ति का उपाय बताते हुए संवर्त और मरुत्व का प्रसंग उपस्थित करना व्यासुवाच युधिष्ठिर तव प्रज्ञा न समृगि नय मृत्य स्वरते क्रियाम व्यास ने कहा यूदिठिर मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि तुम्हारी बुद्धि ठीक नहीं है कोई भी मनुष्य स्वाधीन होकर अपने आप कोई काम नहीं करता है ईश्वरेण चयुक्तों साधु साधु च मानव करोते पुरुष कर्म तत्र का परिदेवना यह मनुष्य अथवा पुरुष समुदाय ईश्वर से प्रेरित होकर ही भले भुरे काम करता है यह कथन युधिष्ठिर को स्वान्वना देने के लिए गौड़ रूप में इस दृष्टि से है कि मरने वालों की मृत्यु उनके प्रारब्ध कर्मानुसार अवश्य भावी थी अतः यह जो कुछ हुआ है ईश्वर प्रेरणा के ही अनुसार हुआ है अतः इसके लिए शोक करने की क्या आवश्यकता है आत्मान मन से चाथ पाप कर्माण मंत्रत श्रमित्र यथा पापम अपित भारत भरत नंदन यदि तुम अंत ग अपने आप को ही युद्धरूपी पाप कर्म का प्रधान हेतु मानते हो तो वह पाप जिस प्रकार नष्ट हो सकता है वह उपाय बताता हूँ सुनो तपोभिषि तन्यम पुरुषा ये स्म पापा कुर्वते युधिष्ठिर जो लोग पाप करते हैं वे तप यज्ञ और दान के द्वारा ही सदा अपना उद्धार करते हैं यज्ञ तपसा च नूजनते नरशादूल नुष्कृतकारिण नरेश्वर पुर सिंह पापाचारी यज्ञ दान और तपस्या से ही पवित्र होते हैं असुराश्चअसुरा पुण्य हेतुर्मक्रिया प्रयतंते महात्मा तस्मापरायण महामाना देवता और दैत्य पुण्य के लिए यज्ञ करने का ही प्रयत्न करते हैं अतः यज्ञ परम आश्रय है यज्ञरव महात्मा बोविकासुरा तथो देवा क्रियावंतो दान वाहनभ्य यज्ञों द्वारा ही महामनस्पे देवताओं का महत्व अधिक हुआ है और यज्ञों से ही क्रियानिष्ठ देवताओं ने दानों को परास्त किया है राजसूयाश्वेध चर्वेधम चा चारत नरमेधम चृपते चा युधिष्ठि भरतवशी नरेश युधिष्ठि तुम राशिअश्वधसधर नरमेधय यजस्ववाज मेधेन विधवदक्षिणावता बहु काम रामो दास विधवत दक्षिणा देकर बहुत से मनोवांछित पदार्थ अन्न और धन से संपन्न अश्वेध यज्ञ के द्वारा दशरथ नंदन श्रीराम की भांति जजन करो यथा च चरत राजा दश्ये पृथ्वीपतिकुंतलो महावीर तब पूर्व पिता तथा दूसरे पूर्व पितामह महापराक्रम दुष्यंत कुमार शकुंतलानंदन पृथ्वीपति राजा भरत ने जैसे यज्ञ किया था उसी प्रकार तुम भी करो पृथ्वीम अभिप्रायस्तु युद्धि युधिष्ठिर ने कहा प्रभर इसमें संदेह नहीं कि अस्तमेध यज्ञ सारी पृथ्वी को भी पवित्र कर सकता है किंतु इसके विषय में, में मेरा एक अभिप्राय है उसे आप यहाँ सुन ले इम ज्ञाति कृत्वा कृप्वा सुमहाम दिजोत्तम दानम न शक्नो मे दात वेत्म च नास्तमेष अपने जातिभा का यह महान संघार करके अब मुझ में थोड़ा सा भी दान देने की शक्ति नहीं रह गई है क्योंकि मेरे पास धन नहीं है न तो बालानि महान दीनान उसे तथेवाद्रणा कृष्ठे वर्तमान यहाँ जो राजकुमार उपस्थित हैं ये सबके सब बालक सब और दीन हैं, महान संकट में पड़े हुए हैं और इनके शरीर का घाव भी अभी सूखने नहीं पाया है अतः इन सबसे मैं धन की याचना नहीं कर सकता स्वयं विनाश पृथ्वी यज्ञार्थम द्विज सत्तम कर्मा हर सभी कथम शोक पराजृत स्वयं ही सारी पृथ्वी का विनाश कराकर शोक मग्न हुआ मैं इनसे यज्ञ के लिए कर किस तरह वसूल करूंगा दुर्योधना वसुधा वसुधा मुनिश्रेष्ठ दुर्योधन के अपराध से यह पृथ्वी और अधिकांश राजा हम लोगों के माथे का टीका लगाकर नष्ट हो गए दुर्योधन न पृथ्वी क्षेत्र वित्त ओ दुर्मते दुर्योधन ने धन के लोभ से समस्त भूमंडल का संहार कराया किंतु धन मिलना तो दूर रहा उस दुर्बुद्धि का अपना खजाना भी खाली हो गया पृथ्वी दक्षिण चात्र विधि प्रमत प्रथम कल विद्वद्धिदृष्टो शिष्टो विधि विपर अष्ट यज्ञ में समुची पृथ्वी की दक्षिणा देनी चाहिए यहां यही विद्वानों ने मुख्य कल, कल्प माना है इसके सिवा जो कुछ किया जाता है वह विधि के विपरीत है न चिधि करतुम चिकित्सा भी तपोधन अत्र में भगवान समय सां करती तपोधन मुख्य वस्तु के अभाव में जो दूसरी कोई वस्तु दी जाती है वह प्रतिनिधि दक्षिणा कहलाती है किंतु प्रतिनिधि दक्षिणा देने की मेरी इच्छा नहीं होती अतः भगवान इस विषय में आप मुझे उचित सलाह देने की कृपा करे एवं कृष्णदयपायन स्तः मुहूर्तम अनुसंचित धर्मराजान कुंती कुमार युधिष्टि के इस प्रकार कहने पर श्री कृष्णदयपायन व्यास ने जो दो घड़ी तक सोच विचार कर धर्मराज से कहा परिपूर्णो भविष्यति विद्यते तदाने यस्तु पार्थ कोश्चा विषिण परिपूर्ण भविष्य द्रवि गिरोही मृत्य महात्म तदान सुकौंते तविष्य पार्थ यद्यपि तुम्हारा खजाना इस समय खाली हो गया है तथापि वह बहुत शीघ्र भर जाएगा हिमालय पर्वत पर महात्म मरुत के यज्ञ में महात्मा मरुत के यज्ञ में ब्राह्मणों ने जो धन छोड़ दिया था वह वही पड़ा हुआ है कुंती कुमार उसे ले आओ वह तुम्हारे लिए पर्याप्त होगा युधिष्ठिर कथम यज्ञ मरुत द्रवणम तत्समाचित स निपो युधिष्ठिर ने पूछा वक्ताओं में श्रेष्ठ महर्षे मरुत के यज्ञ में इतने धन का संग्रह किस प्रकार किया गया था तथा वे महाराज किस किस समय किस इस पर प्रगट हुए थे? व्यास पार्थ कस्मिन काले महावीर स राजा सिन्म व्यास जी ने कहा पार्थ यदि तुम सुनना चाहते हो तो करण के पौत्र मरुत का वित्तांत सुनो वे महाधनी और महापराक्रमी राजा किस काल में पृथ्वी पर प्रकट हुए थे हूं। पर्वडी, पर्वडी, ए, यह बता रहा हूँ इस महाभारतीमेधिक परमड़ि अश्वेध परमि संवर्त मरुतीय तृतीयोध्याय इस प्रकार से महाभारत अश्वेधिक पर्व के अंतर्गत अश्वमेध पर्व में संवर्त और मरुत का उपाख्यान विषयक तीसरा अध्याय पूरा हुआ